पुराण शिवपुराण शत्रुद्रहिता कहते हैं शरद कुमार जी भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है जिसने राजा को प्रदान किया था उसका वर्णन करता हूं। सुनो श्राद्धदेव नामक मनु के जो इच्छाकु आदि पुत्र थे उनमें नवम का नाम नभक था जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे मुने अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं उनके चरित्र का वर्णन सुनो उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने विद्या विद्याध्यन के लिए दीर्घ काल तक इंद्र संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया इसी बीच में इक्शाकू आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगो पांग वेदों का अध्ययन करके वहाँ आए उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएँ भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इच्छुआ को आदि बंधुओं से कहा भाइयों मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए मैं अपना दाएँ भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ भाई बोले जब सम्पत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं तुम उन्हीं को ले लो इसमें संशय नहीं है भाइयों का यह वचन सुनकर नभक को बड़ा विस्मय हुआ वे पिता के पास जाकर बोले तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया वहाँ से लौट जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ नभक की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ श्राद्धदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा बेटा भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बना सकता बन सकता तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीवका का एक उपाय बताता हूँ सुनो इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिरस गोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते उसमें उनसे भूल हो जाती है तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को भी विश्व संबंधी दो सूक्त बदला दिया करो इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए मुने वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धमान मनुपुत्र ने वैष्णदेव संबंधी दोनों सुक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्ग लोक को चले गए उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने के लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे उन्होंने नभक से पूछा तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो यह तो मेरी संपत्ति है तुम्हें किसने यहाँ भेजा है सब बातें ठीक ठीक बताओ नभक ने कहा यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है अब यह मेरी ही संपत्ति है इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक सकते हो कृष्ण दर्शन ने कहा था हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ उनकी बात सुनकर नभक ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा श्राद्धदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा मनु बोले तात वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं यह तो संसार की सारी वस्ती ही उन्हीं की है परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणामपूर्वक उनकी स्तुति करो नभक पिता की आज्ञा से वहाँ गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ कर बोले महेश्वर यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है नाथ मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवश जो कुछ कहा है मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर नभक ने अत्यंत पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तमन किया उधर श्राध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कृष्ण दर्शन बोले नभक तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया अब तुम इसे ग्रहण करो इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभक साथ अपने स्थान को लौट आए इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए ब्रह्मण इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांचित फल प्राप्त हो जाते हैं